पामन गंगा में सदा की भांति प्रवेश करते हैं ऋषि मधुचंदा के पाठ को हमने जाना उसके उपरांत मेधातिथि कांड ऋषि को भी हमने विस्तार से जाना आज हम नए ऋषि में प्रवेश कर रहे हैं हमारे नए ऋषि जिनका हम शुभारंभ कर रहे हैं वे हैं सुना शेप सुन शेपा सुना शेप ऋषि इनके आगे इनके पिता का नाम बहुत से वेदों में अजीर गति आया है और ऐत्रेय ब्राह्मण में भी इनके जिस पिता थे उनका नाम अजीर गति ही एत्रेय ब्राह्मण में भी आया है लेकिन बहुत से वेद के भाष्यकारों ने उनका नाम आ आजी गर्दी कर दिया है ये थोड़ा सा भ्रम है इस ऋषि के नाम में जैसा कि हमने कहा कि ऋषियों के नाम जन्म से या कोई परिचय नहीं होते जब भी तपस्वी अपने संपूर्ण अतीत की चिताओं को जला देता है भस्म कर देता है का कबो व्यक्ति अपनी संपूर्ण उपलब्धियों के साथ शेष हो रहा है वो अपनी भी चिधा जलाता है और तब यज्ञ की अग्नियों से प्रकट होता है तो भाव ही उसका संबोधन होता है इसलिए हम सुनाशीब और अजीर गति का भी अर्थ कर लें। अजीर गति कहते हैं जो धरती पर लोट के चले हाँ, सांप को कहते हैं अजीर गति सांप जो है लहराता हुआ धरती से लिपट के जाता है उसे संस्कृत में हम कहते हैं अजीर गति कि जो कभी अपनी धरती ना छोड़े जो अपनी साधना के स्तर को न छोड़े और वो एक दिन में सब ना पाना चाहे जो निरंतर सब कुछ पाने के लिए प्रयत्नशील रहे सुना सुनन शुनक सुननी ये कुत्तों के नाम है और शेप यू तो इसका अर्थ बहुत से हैं लेकिन जब सुनाक्षेप दोनों साथ में आते हैं तो नाम होता है श्वान नित्रा। श्वान नित्रा। जो निरंतर साधना में साधना की तपस्थली से जुड़ा हुआ है अचीर गति है और जो क्षण क्षण तप में आगे बढ़ता है और जो कुत्ते की नींद सोता है अर्थात असावधानी में भी जिसे विषय नहीं पकड़ पाते आसक्तियां जिसे नहीं भटका पाती उसे हम क्या कहेंगे शुनाशी। ये भाव जिसमें नहीं है वो उसके पास कोई भक्ति नहीं है ये नए ऋषि का भक्ति का अर्थ बर्तन पीटना भजन गा लेना व्रत कर लेना भर नहीं है ये आधुनिक काल में गुलामी के अंतरालों में उत्पन्न हुआ है जैसी पाठशाला में हम बच्चों को पढ़ाते थे या अभी पढ़ाते हैं ए फॉर एस बी फॉर बैलून सी फॉर कैट उसी प्रकार वाह्य आचरण हमारा प्रतीक धर्म है उसका अपने अंतर में करना हमारा स्वधर्म है आत्मधर्म है बच्चे को हम एस बैलून कैट नहीं पढ़ाते क्या पढ़ाते ए पी सी उसी प्रकार वाह्य जगत में हम जो भी करते हैं धर्म में वो लीलात्मक है प्रतीकात्मक है उसका आचरण हमको रोम रोम में अपने अंतर में निरंतर करना है यह धर्म की राय है लेकिन जब तपस्वी और ऋषि मारे गए गुरुकुल ऋषि कुल, कुल विश्वविद्यालय फूंक दिए गए और समृद्ध उन्नत समाज को मारा गया आप काफिर कहना उन विदेशियों के द्वारा और यदि आप अपने धर्म की बात करते थे तो सर काट के चौराहे पे टांग दिया जाता था उन पीड़ाओं को याद कर लो और उस गहन अंधेरों से फिर दूसरी गुलामी जो आई वो पहला गुरुकुल छूटा ऋषिकुल गए विश्वविद्यालय भस्म हो गए और हम मदरसों में आए और फिर मदरसों से छूटे तो स्कूल कॉलेजेस में माउंटेसरीज में जा बैठे हम लौट कभी गुरुकुल नहीं गए और जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत और भारती फिर गुलाम रही बाकी सब आजाद थे इसलिए कभी भी हम अपने ही अतीत को अपने ही जड़ों को खोज नहीं पाए खाली स्वांग भरते रहे अब ये देवता बना लेंगे ये त्यौहार मना लेंगे और हमने समझा कि हमने सारे तीर मार लिए कैसे कहूं कि हमने अपने पूर्वजों का और देवताओं का मजाक उड़ाया है खिल्ली की है काश हम जान पाते और गंभीरता से सोच पाते इस बात को आजादी से पहले उन गंभीर अंतरालों में सांप्रदायिकता ही धर्म थी फैनेटिक कम उससे बचने के लिए धर्म तो धरती का खो गया भारत भारती का उसकी जगह सांप्रदायिकता ने ले ली काउंटर देर इफेक्ट जब भी कछुए पर आक्रमण होता है किसी जानवर को आप सताते हैं तो वो भी आक्रामक होता है तो जब विदेशी आक्रमण हुए हैं उन संप्रदायों ने आप प्रभाव डाला तो यहां धर्म तो भस्म हो गया उसकी जगह संप्रदायों ने धर्म का स्थान ले लिया और जो सत्य था वो सदा के लिए लुप्त होने लगा आजादी के बाद भी हमने कभी गंभीरता से उस मूल पाठ को लौटाने का प्रयास नहीं किया वोट बैंक की राजनीति सूडो सेकुलरिज्म की संकीर्ण सांप्रदायिकता को सारे अधिकार और संरक्षण मिलेगा लेकिन धर्म को जीने नहीं दिया जाएगा इसलिए इन ग्रंथों का हम रहस्य नहीं जान पाए यहां तक कि हम पौराणिक ग्रंथों के रहस्य भी नहीं जान पाए जो हमसे कुछ ही पूर्व 1200 साल पहले तक वे ही इस धरती पर प्रकाशित रहे और चमकते रहे ये नवरात्र जो आज आप मना रहे हैं क्या आप जानते हैं कि यह हमारे पवित्रतम दिन है अब जबकि यज्ञ के दो ऋषि आप पढ़ चुके हैं तो आपके सामने जिन्होंने गंभीरता से इसको लिया है वे जानते हैं कि दुर्गा नव है, ब्रह्म ज्वाला है वो नव अग्नियां हैं जिनके कारण भस्मी से अन से बालक बना है हर सांस हर धड़कन हर जीवन का क्षण है वो ज्योति जो मेरे भीतर प्रज्वलित है वही माँ की ज्योति है आसक्त व्यक्ति आंखों के होते हुए भी अंधा होता है आखे हों तो जरूरी नहीं कि उनमें रोशनी भी हो इन आंखों को रोशनी अंजन बिना ही देता है सत्संग और जो सत्संग गंभीरता से नहीं करते वे आंखों के होते हुए भी आसक्तियों के अंधे ही होते हैं, उन्हें सत्य कभी नहीं दिखता वे भ्रम को ही सत्य जानते एक लकड़हारा एक उदाहरण कथा देते हैं। एक लकड़हारा था उसके पास बहुत सारी जमीन थी पंचायत से उसने ले रखी थी बाप दादाओं से चली आ रही थी तो लकड़ी काटने अपने ही जंगल में गया और एक हरे भरे पेड़ के पास उसने कुलाड़ा कंधे से उतारा तो पेड़ ने कहा कि भाई हरी टहनिया क्यों काटेगा सूखी लकड़ियां बटोर ले कहा तू कौन होता है मुझे रोकने वाला तू तो कौन होता है मुझे रोकने वाला मुझे पुरखों ने लगाया तुझे और ये पंचायत से मिली हमारी जमीन है हमारी मिलकियत है उन्होंने उगाया तुझे तू तो, तो हमारी संपत्ति मैं जब चाहू तुझे काट दू तू तो रोकने वाला कौन होता है क्या भाई मैं तो जड़ों से बंधा हुआ हूं ना तो प्रतिरोध कर सकता ना लड़ी सकता मैंने तो ये कहा था कि इस हरी भरी टहनी को क्यों काटता है लकड़हारा चढ़ गया और कहने लगा मैं तेरी सबसे मोटी टहनी काटता हूं और वो उसी टहनी पे बैठ करके उस डाल को काटने लगा पेड़ मौन हो गया क्या कहता वो जैसे हमारा सत्य हमारा धर्म गुटा-गुटा सा हमारे में मौन रहता है और हम अंध भक्ति अंध और आसक्तियों को ही आंख बनाए घूमते हैं पेड़ भी मौन हो गया टेनी जो कट के गिरी तो लकड़हारा भी उसी पे बैठा था वो भी साथी में गिरा और कुलहाली छूट करके हवा में लहरा करके उसकी टांग पे गिरी टांग भी कट गई सारे घर ने कहा भगवान ने जाने कौन सा हमारा पाप था हमारे साथ अन्याय कर दिया है ईश्वर ने बताओ हमारे लकड़हारे की टांग काट दी सब है लकड़हारे का यह कहना कि मेरे पुरखों ने तुझे उगाया है लकड़हारा ये भूल गया कि हवाओं ने पाला है उसे बरसातों ने सींचा है उसे धरती माता ने उसे रंग दिया है और धरती का कण कण पीकर ही वो जिया है अकेले लकड़हारे के पुरखों का कहां से हो गया अंधा है वो जो अपनी जायदाद सम्मान और जाने क्या क्या पकड़े बैठा है और वो भूल गया कि वो हर सांस का कर्जदार है पांचों तत्वों का क्षति जल पावक गगन समीर और झूठे आश्वासन दे रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है मेरे साथ ऐसा हो रहा है हम सब और उसी अंधता में हम केवल सांप्रदायिक दिखावे को ही धारणा मान लेते हैं पंचायत ने जमीन नहीं बनाई थी बनाई थी क्या जमीन तो परमेश्वर की बनाई है तो पंचायत कौन होती है उसको देने वाली पंचायत ने तो उसे सुव्यवस्थाओं के लिए उसे वहां स्थापित किया था ना कि दुर्गंध फैलाने के लिए अथवा अपराध करने के लिए तुमने प्लाट खरीदे हैं घर बनाए हैं जिनसे खरीदे हैं क्या उन्होंने धरती बनाई है लेकिन हम जब आसक्तियों के वशीभूत होते हैं मैं और मेरा प्रधान होता है तो हम अंधों की तरह अपनी गलतियों को सही बताते हैं और सत्य को हर सांस चुकलाते हैं और ये दुर्भाग्य गुलामी इस धर्म और संस्कृति के नाम पर जड़ गई प्रत्येक त्यौहार सनातन धर्म का हम आत्म धर्म के उपासक हैं हम व्यक्ति पूजा में कोई आस्था नहीं रखते हम किसी इतिहास को नहीं पूछते हैं हम घटगट वासी कृष्ण और घटघट वासी श्री राम के पुजारी हैं घटगटवासी व्यक्ति नहीं होता आत्मा होती है हम आत्म धर्म के उपासक है व्यक्ति पूजा में हमारी कोई आस्था नहीं यदि हमारी व्यक्ति पूजा में आस्था होती तो हम व्यक्तियों को पूछते जैसे क्राइस्ट को और मोहम्मद को दूसरे संप्रदाय पूछते हैं फेद समझो और अपनी अंधता का निवारण करो श्री राम में ई व्यक्ति हो सकता है आत्मा ही हो सकता है इसी प्रकार ईश्वर हम सब में बैठा है और हम प्रतीक ऋचा में पड़ गया है मंदिर को भी हमने जाना तो बाहर का मंदिर प्रतीक है मूल मंदिर ये मेरा शरीर है पलखी के जैसे ही प्लेटफॉर्म चबूतरा बनाता हूं मंदिर का धड़ के जैसा गोल कमरा है सिर के जैसा गुंबद जटाओं के जुड़े सा कलश आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीवरो पुजारी बाहर के मंदिर से अपने को पढ़ने आया था अंधता का निवारण करने आया था आसक्तियों का अंधा बनने नहीं आया था कि लाटरी निकाल दे फलाना काम कर दे ये सिद्ध स्थान है यहाँ ऐसा होता है और बड़े अंधता पूजा करके पाते हो तुम सोचे विचार करें उसी प्रकार जब यज्ञ का हमने आरंभ किया तो हमें वेद ने बताया बाहर का यज्ञ उस यज्ञ को बताने के लिए है जिसके द्वारा सृष्टि हो रही है और जो हर व्यक्ति के शरीर में हो रहा है आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव आचार्य प्राण प्राणवायु उपाचार्य तन और जीवन का प्रत्येक क्षण सामिग्रीवत है ब्रह्म ज्वाला नवदुर्गा ही यज्ञ की ज्वाला है और जीव रूप हम सब यजमान हैं। इसी यज्ञ के द्वारा भस्मे से अन्न में आए थे इसी यज्ञ के द्वारा अन्न से मानव रूप पाए हैं हम तो हमने गुरुकुल में बच्चों को आप बताइए कैसे यज्ञ पढ़ाते आज हम ऋषि को यहीं से ले, ले। लें खोल लें ऋषि आज का क्योंकि आरंभ है तो उसी हिसाब से लेंगे इसको कहा कस से नूनम कतमशा मृता नाम मनामहे चारुदेव को नो महिया अदित्ये पुनर्दाता पितर चुश्य नव दुर्गाओं के साथ बड़ी सुंदर और मनोहर आई है हमारे साथ कस्य कौन है विधाता हमारा हा? मम्मी कि पापा कौन है का किसके कारण हम है किसके कारण ये सचराचर हैं कथम कथम क्यों कर करमृता नाम चारों तरफ ये जीवन का अमृत ये ज्योतियां फैलती है मना मही क्षण क्षण निरंतर चारू मनोहर ज्योतियों को कौन प्रकट कर रहा नाम कौन प्रकाशित कर रहा है कौन स्पष्ट कर रहा है कौन है वो? कौन है वो किसने एक सोए हुए ग्रह को जिसमें न जीवन थी न धड़कन थी न सांसें थी न हल था न शब्द था किसने अचानक इसमें धड़कन लाई कौन स्वप्न सजा गया कौन अमृत जीवन का भर गया इसमें कौन भस्मे से उभरा फलों और फूलों में नहक उठा और जीवधारियों के होठो की मुस्कुराहट बन आंखों की रोशनी बन चमक गया कौन है वो कौन है कस से ये नए ऋषि का आरंभ है आप देख रहे हैं आहुति हम बाहर दे रहे हैं खोज अंतर को रहे है हर ऋषा में एस बैलून कैट नहीं एबीसी पढ़ रहे हैं अपने लेकिन इनके भाषिकारों ने जो अर्थ किए हैं अब नहीं कहूंगा कि आप पढ़ना उन्हें कंफ्यूज हो जाएगी <laughs> खाका से रोड़ना वो कौन है जो जीवन का एक गीत एक अनहद नाथ एक स्वर लहरा एक सूखी वीरान ग्रह पर उभर गया किसनी लाई रोशनी कौन धड़क्या बन के जीव कौन हो आदित्य वो कौन था लो हमारा मैया महान अप्रतिम दिव्य आदित्य सूर्य बना रोशनी दी आत्मा कहाया वो कौन है कौन है पुनर्दात पितरम वो कौन है जो पुनः पुनः दाता बन पिता बनके हमें प्रकट करता है चा और दृश्यम प्रकट करता है मातरम चा और माता बनके ये है और इसी से हम नवरात्र का भी करेंगे सनातन धर्म व्यक्ति की बात नहीं करता है व्यक्तियों के पीछे भागने की बात नहीं करता है ये संप्रदायों की बात है संत तो आपके चरण रज को ही भाल के लग जानता है संप्रदाय चेले चंदे में विश्वास करते हैं है। जब उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता तो हमने कौन है जो अपने को समझदार कहता और पेड़ों को हिलाने की कोशिश में लगा हा? नहीं। धर्म में शांत ऋषि और मनीषी जन उसी के निमित्त बनते संप्रदाय इच्छाओं की भीड़ लिए भक्तों के पास जेला बनाने जाता है ये भेद है और ये धर्म के ग्रंथ है संप्रदाय के नहीं है इसलिए संप्रदायों ने चाहा भी इसके भाष्य करने उन्होंने कहा यज्ञ से उत्तम रत्न मिलते हैं अरे ये इच्छाओं को भी भस्म करने वाला यज्ञ है और तू रत्नों को पाने की एक और आसक्ति भूख लिए बैठा है ना कहते हैं जिस व्यक्ति का जो भाव होता है उसको वही दिखने लगता है एक बार वो दही बना करके रखती थी तो एक कौआ बदमाश था वो आके उसका बर्तन उलट के दही को खाने लगता था जूठा कर देता था तो वो गृहणी उस कौए से बड़ी परेशान थी एक दिन उसने आंगन में कटोरा रख करके और हल्के से ढक करके खुद पत्थर लेके छिप के बैठ गई कौआ अपने स्वभाव वशाया उसने उसके बर्तन को पलटा और उसने खींच के पत्थर मारा निशाना सही बैठा कौआ पलटा और मर गया तो सामने एक संत बैठा हुआ था उसने देखा तो उसने कहा हरे हरे हरे काग दही के कारण जन्म गवायो क्या कहा उसने काग काग माने कौआ का काग दही के कारण जन्म गवायो बगल में धो रहता था उसने कहा महाराज जी कितनी अच्छी बात कही आपने कहा के कारण जन्म गवा तो इसी पे कपड़े लाता फिर मैं इसी को ढोता और बगल में एक मुंशी रहता था अरे बोले महाराज आपने बड़ी सही बात करी कागज हागज कागज ये जो कागज होता है भाई खाता कागज खी के कारण जन्म ही गवाया और उसने कहा था काग दही के कारण जन्म सुना बागिया ने भी लेकिन सबने अपनी सुनी तो लगता है वीरों के साथ ही भाष्यकारों ने अपनी अपनी सुन के डाली और ये अमृत ग्रंथ जा कर भी आप तक पहुंच नहीं पाए ये देववाणी अब तक नहीं आ पाई आप कुछ भी नहीं पाए और यही आपने व्रत और त्योहारों के साथ भी किया है उपवास का अर्थ होता है उपमाने व्याप्त होना समीप होके बैठना वासमाने बैठना क्या आज में ही व्याप्त होंगे ना कि खाली भोजन छोड़ देना कोई उपवास होता है आज सारा दिन आत्मचिंतन करेंगे कुछ ऐसे ही प्रश्न जो शिचा ने पूछे हैं आज हम अपने से पूछेंगे कि कौन है रे तू कहां से आया है कहां जाएगा समय के साथ इस घर से जब निकलना होगा आगे जाने कितनी अंधेरी रात होगी जाना कहां कहां होगा रोशनी भी होगी या नहीं अरे सोच तो ले जान तो ले, मौका है, अभी सांसे हैं, हैं, बुद्धि और विवेक है चलो उपवास करेंगे अपने समीप हो जाएंगे आज कुछ खरीदेंगे कुछ खो देंगे, कुछ पूछेंगे हम अपने आप से कस्य नूनम कदम अस्यामृता नाम माना महे चारु देवसेना उस मनोहर प्रभु की कृतिया चारों मने अतिशय मनोहर सुंदर उस ईश्वर की आत्मा की इन कृतियों के ये जो नाना नाम हैं ये फलाने हैं ये वो हैं ये आए कहां से कौन लाया इन्हें मैं कहां से आया कौन हो महिया आदित्य कौन है मुझको प्रकट करने वाला मुझे धारण करने वाला मुझे जीवन ज्योतियों से वरद करने वाला पुनर्दात पितरम बारंबार जो पिता बन की मुझे जन्मता है वो कौन है दृश्यम दृश्यम मातरम च और कौन है जो मुझे प्रकट करता है बालक का रूप देता है मां बन के क्योंकि माता उंगली नहीं जानती पिता अंगूठा बनाना नहीं जानता तो कौन लाता मुझे कैसे आता हूं मैं और इस सत्संगा में आने से पहले क्या हम में से किसी के मन में कोई सवाल था क्या कभी हम अपनी अंधता को जान भी पाए थे क्या मन थे तो कहा आंखों के होने से कोई देख सके ऐसा नहीं आंख में बीनाई और सत्संग का सुरमा भी चाहिए संप्रदाय तो आंख मुदवा देगा कहेगा देख भी मत ना मैं देखी ना तू देख समझे इस बात को तो उपवास का अर्थ है कि आज मैं अपने पास बैठूंगा उन नारायणी ज्वालाओं को जानूंगा ब्रह्म को जानूंगा जो यज्ञों के द्वारा मुझे जीवन का प्रत्येक क्षण दे रही है वो भोजन जो मैंने ग्रहण किया है जिसे आत्मा ने शबरी का राम बन के सचराचर में खाया है और उसी को जिसे ब्रह्म ज्वालाओं ने यज्ञ करके रक्त के कणों में मांस और ज्योतियों में लौटाया है अरे आज मनुष्य हो के नहीं जाना तो कब जाना काउंटर कम्बुलेंस की बात समझ में आती है जब आक्रमण होता है तो नेता भी लाठी खोजता है समझ में आती है लेकिन धर्म भी खो दे अपना घर गवा बैठे ऐसा तो कभी नहीं होता हम तो घर लुटा के आए यह अवस्था हमारी है बेघर है सामने दिख रहे हैं वेद के घर हमारे दरवाजा ढूंढे नहीं मिलता है भीतर जाए कैसे और अवसर भी मिलता है तो फुर्सत नहीं मिलती है क्यों भाई व्यस्त हो जाते हैं ना टाइम नहीं लगा आने का तो मैं अपनी आत्मा के पास बैठूंगा और इस नवरात्र का आरंभ नवरात्रों से नहीं होता है पितृपक्ष से होता है पित्र कौन है इस यही ऋचा पूछ रही है फिर हमसे पूछता नहीं को नो मह आदित्य पुनर्दात पित्रम दृश्यम मातरम च कौन है पितर हमारे कौन माँ है कौन है पितर हमारे कौन है पितर आपके बड़े जोश में आओगे तो अपने दादा बाबा का नाम ले लोगे ना ये वही लकड़हारे की अंधता है तुम्हारी कि मेरे पुरखों ने उगाया था तुझे वो भूल गया कि आत्मा ने उठाया था उसे पांचों तत्वों ने मिलकर के हवाओं ने लहराया था था उसे उसे हवाओं ने ने बढ़ाया बरसात सींचा और महकाया था उसे उसके अंतर की ज्योतियों ने ज्वालाओं ने उसके रूप को भरा था न कि खाली तेरे पुरखों ने वो पेड़ लगाया था अंधा व्यक्ति अंधे की तो बात करेगा मेरा मेरा गाय ऐसा झूठा दम्भ ऐसा कपट क्या वो अपने से कर पाएगा और आज हम सब करते हैं ऐसा हम सब करते हैं ऐसा क्यों पूछें अपने आप से कि प्रभु के दिए हुए आंखों के होते हुए भी हम अंधे के अंधे क्यों जी रहे हैं ये तो नारायण का भी अपमान है हम तो हर सांस अपने बनाने वाले को गाली दे रहे हैं अनादर कर रहे हैं हम पूजा नहीं खिल्ली उड़ा रहे हैं मजाक कर रहे हैं उनका हमारा साहस आज इतना बढ़ गया है कि हम अपने विधाता का मजाक उड़ा दे कौन है पित्र हमारे हम पूछे अपने आप से कौन पितर हैं हमारे कहा वो माता पिता कहा वो तो बर्तन है जिसमें आत्मा हलवाई यज्ञ करके लाया है तुम्हारे पितर कौन है लड्डू के पितर कौन है वो वनस्पतियां जिनसे वो बना है ये पेड़ पित्र हैं तुम्हारे पित्र पक्ष में हम जंगलों में जाते थे वनस्पतियों को उगाते थे और उन्हें पितृवत को सम्मान देते थे न कि खाली श्राद्ध का स्वांग भर के रह जाते वो निमित्त धर्म है पेड़ों को लगाना उनकी सेवा रक्षा करना यह पितृपक्ष है लेकिन हम संप्रदायों की अंधता तुझी तो आए लेकिन धर्म का अंजन आंखों को देना हमें अच्छा नहीं लगा सु नहीं है अरे पितर वो पेड़ ना होते तो तू कहां होता तेरे मम्मी पापा ही कहा होते अंधों की तरह हम अपने ही गीत गाते रहे कि मेरे पुरखों का लगाया है ना मैं काटूंगा हम लकड़हारे बन के रह गए और भूल गए कि ये पेड़ नहीं कट रहा मेरी टांग कट रही है सत्य रूप में भी तो पितृ पक्ष में नई वनस्पतियों को लगाना और जीवन को संकल्पित करना कि इन पेड़ों को हम परमेश्वर का मंदिर मानकर हर सांस हर क्षण इनको अर्पित होकर जिएंगे क्योंकि इन्हीं की दया और कृपा से आज पर्यावरण है ये धरती है हम हैं इन्हीं के अन्न से मेरे यहां वंश चलेगा बच्चे होंगे गो मैया अदित्य पुनर्दात पितरम चेयम मातरम तुम कैसे नवरात्रि मना लोगे जब तुम उन पेड़ों को ही नहीं मानते नाटक ही तो करो कि वो कौन है तो पितृपक्ष अंधी आंख को रोशनी देने के लिए त्योहार मनाए जाते थे नित्य नए पेड़ लगाएंगे ज्योतियां जलाएंगे, पितरों को सम्मानित करेंगे और देखो नारायण की लीला प्रभु की कि वही ऋचा आते हैं जो त्योहार होता है हा ऋषि का आरंभ यहीं से है ये कहना कि वो देवी भक्त है वो देवता भक्त है ये वैदिक काल में नहीं होता है हम सभी के भक्त होते हैं हाँ ये अलग से ब्रांड नहीं लगते वो जैसे म्यूनिस्पैलिटी वाले ना छुट्टा नहीं लगा करती थी आदमी आदमी पे अब खुद लगा लेता है कि हम फलाने संप्रदाय के ये फलाने देवी और देवता के तो पेड़ों को लगाते थे आज भी जितनी वन संपदा हमने काट के बेच डाली तबाह कर दी एक प्रश्न यहाँ भी उठता है सोचो तुमने बड़ी पूजा पाठ और भक्ति करी आज भी नहीं मैं किसी एक व्यक्ति की नहीं सामूहिक बात कर और हम सब किसी कारणवश हमें ईश्वर के सामने पेश होना पड़ गया जीवों को भी और हमको भी और जब वो प्रभु पूछेंगे कि मैंने इस धरती को अपने एक बगीचे के रूप में सजाया था आत्मा हो कि मैं ही निरंतर बना रहा था उसे मनुष्य मैंने तुझे माली बना के भेजा था कि मेरे बनाए बाघ को तू और खुद सूरत बना मेरा भक्त बन और मुझसे वरद हो तो वो धरती जो है मेरी वो बाघ जो मेरा था उसको मैला किसने किया तो क्या गाय सर झुकाएगी अपराधी की तरह बोलो शेर भी सर झुकाएगा एक ही अपराधी होगा परमेश्वर के सामने और वो कौन होगा बता सकते हो मुझको वो कौन है अरे बताओ मनुष्य ही है तब क्या आपने माला दिखाओगे या हमन की घंटियां दिखाओगे कौन सा स्वांग कौन सा नाटक दिखाओगे उसको क्या बताओगे उसे कि तुम माली बन के उसके बाग की हिफाजत करने गए थे और उसकी जमीन पर भी काफीज हो गए जानवरों का हक भी खा गए और तुम कैंसर के बीमारी की तरह सारी धरती पे फैल गए तुमने वन संपदा भी मिटाई है और पशु पक्षी भी मारे पूछेगा तुम्हारी माला वन यज्ञ देखो या ये देखू एक ही अपराधी है जिसने मेरा बाग उजाड़ा है उस अपराधी को दंड दू के आशीर्वाद अगर सोए नहीं हो बुद्धि विवेक तुम्हारा खोया नहीं है अंधे नहीं हो तो मेरी बात सुन भी सकते हो और समझ भी सकते हो कि अब ये पाप ना हो अब ये गलती ना हो अब ये भूल ना हो जिनके कारण हम हैं हम उनके होके चिए उनको अर्पित होके चे इन वन्य संपदाओं के होके चाहिए ये पितृपक्ष है और जब हम पितृपक्ष बना के आते हैं धरती के हर कण को चून लेते हैं हा हवाओं को भी हम नमन कर लेते हैं पांचों तत्वों को हम प्रणाम करते हैं तब हम आते हैं घर में कि नवरात्र मनाएंगे नवरात्र क्या है नवरात्र क्या है नवरात्र के दिन आप जो बीजते हैं डालते हैं ना क्यों डालते हैं गले के नीचे मट्टी में लगा करके क्यों रखते हैं कि अगर रावण जीतेगा तो माया जीतेगी और माया बीते जीतेगी तो बीज सड़ जाएंगे यज्ञ नहीं होगा उत्पत्ति नहीं होगी मेरे घर में माया का अधिकार है मेरा अशुभ होगा इसीलिए तो बेचते और अगर कोकले फूटेंगी तो राम की जय होगी राम की जय होगी यज्ञ होगा मां भगवती की कृपा होगी क्योंकि उसी के गर्भ से सचराचर प्रकट होता है तो ये कोपले फूटेंगे और प्रत्येक दिन ब्रह्म ज्वाला दुर्गा में अपनी ही आत्माग्नियों में मन संकल्प से विश्वास से तप और साधना से पूर्ण समर्पित होता हुआ इस मन दस इंद्रियों को दू दस बनाने वाली दस इंद्रियों वाला जो ये दशानन मन है इस मन की एक एक इंद्रिय की अतृप्तियों को झूठ को कपट को लोभ को विषयों को आसक्तियों इच्छाओं को प्रत्येक दिन बाहर हवन में सामग्री जलेगी भीतर मेरा एक विषय एक इंद्रिय के पाप चल के फंस पाऊंगे नहीं तो बाहर के यज्ञ का कोई मतलब नहीं सिर्फ एक नाटक होगा एक सांप्रदायिक तथा कथित सच और धर्म की दृष्टि में एक बहुत बड़ा छूट होगा प्रतिदिन मुझे इस मन दशानन की एक एक इंद्रिय के विषयों का शक्तियों का आज अंत करना है अपने ही आत्मज्वाला दुर्गा में नहीं तो ने कोई व्रत नहीं किया है किसी ने कोई नवरात्र कभी नहीं मनाए हैं क्योंकि वे तो झूठ ही जिए हैं फरेब ही जिए हैं कपट ही उनका धर्म रहा है और जुलाहे की अंधता ही जीते रहे मैं और मेरा ही गाते रहे मुझे इस मन की इंद्रियों की नौ इंद्रियों के जो पाप हैं नव नवदुर्गाओं को आज जलाने हैं करने हैं, बाहर हवन और यज्ञ करूंगा नहीं तर जलाऊंगा नहीं जलाया है अब वही कपट है वही छूट है वही पाप मेरे मन में है वही आसक्तियां जी रहा हूं तो मैं अपने को भी धोखा दे रहा हूं अपनों का सगा कहां से हो जाऊंगा मैं जब मैं अपने को ही स्वयं को ही पक्ष नहीं रहा हूं ये कोई मजाक नहीं है ये धर्म है और एक सांस एक क्षण तुम्हें जीवन का बनाना आया नहीं है ये धर्म का दिया है तो अधर्म के साथ क्यों जीना चाहोगे क्या कभी पूछा अपने से नौ दिन जलूंगा मैं मेरे विषय मेरे असत्य ज्ञान जलेंगे और एक एक दिन मैं संकल्पित हूंगा कि हर क्षण हर सांस वो दे रहा है अब उसी का निमित्त बनके उसी का प्रतिरूप हो करके मैं इस धरती पर जीवंगा अपना अपना नहीं अब तो उसका उसका जानूंगा धर्म से ही एक सांस एक क्षण नहीं लूंगा नहीं तो कोई नवरात्र नहीं बना है खाली नाटक हुए हैं तुम भी पड़ोसियों को सीना फुला के दिखा दो तुमने नवरात्र किए हैं वो भी दिखा देगा तुम उसे धर्मात्मा कहना वो तुम्हें धर्मेश्वर कहेगा क्या बात है सिर्फ नाटक होगा कुछ सच नहीं होगा तो प्रतिदिन ब्रह्म ज्वाला दुर्गा में नौ इंद्रियों के नौ विषय पाप चलाता हूं मैं नवरात्र मनाता हूं मैं और जब दुला, दुला हो जाता मन मेरा जब आंखों की अंधता मिट जाती है तो दसवें दिन मैं विजयादशमी मनाता हूं कि आज दसों अंगलियों के विषयों पर मैं यहां हो गया अंधेरे मिट गए मन दशानंद का बहिर्मुखी मनोवृत्तियों का पुतला जला आया हूं मैं दशहरा मना आया हूं मैं क्या कभी मनाया दशहरा तुमने ना दशहरे के दिन हम ब्राह्मण का पुतला जलाते हैं वो पुतला नहीं है मेरी प्रतिमूर्ति है मैं हूं हम सब है क्यों जलाता हूं मुझे दशहरा क्यों मनाता हूं मैं ये प्राचीनतम त्योहार है रामायण काल से भी पहले से चला आ रहा है क्यों मनाता हूं क्या हो सारा समाज सब लोग आओ बुलाता हूं सबको और खड़े हो जाओ श्रावण के सामने अब पूछ डालो अपने आप से चंद सवाल कि बीता बरस दशरथ बनके के दस इंद्रियों को रथ करके जिए हो या दस इंद्रियों को दस मुंह बना दश रावन, दशानन रावण जैसे आसक्तियों के अंधे बन करके आ उस लकड़हारे के जैसे जिए पूछ डालो चंद सवाल अपने से यदि सारा बरस तुमने पिछले नवरात्र की नवदुर्गाओं में भस्म की आसक्तियों को उभरने नहीं दिया है तो तुम अवध बन कीजिए हो अवध माने भगवान राम की नगरी और अवध माने जिसका कोई वध ना कर सके तो आज भी हक है जला दो अंधेरों की पुतले को इस रावण को विषांतता को तुम अधिकारी हो और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए हो तो ये पुतला दिखा रहा है तुमको हर दिन हर रात हर सांस तुम इसी पुतले से जलोगे ईर्ष्या में द्वेश में विषयों में आसक्तियों में मोहनता में क्रोध में दम में मिथ्याभ मान में हर सांस हर दिन जलोगे तुम रावण की लंका से और तुम्हारा ही संकल्प तुम्हारा ही सत्य तुम्हारा ही हनुमान चलाएगा तुमको गोविंद हम सब चलेंगे और क्या हम जलते नहीं हैं हर सांस देखो ना तुम्हें जीवन का क्षण और सांस एक एक धड़कन कौन दे रहा स्वयं परमेश्वर दे रहा है स्वयं परमात्मा दे रहा है भगवान सामने खड़े होकर उम्र के क्षणों को तुम्हें प्रसाद में दे रहे हैं प्रभु का प्रसाद ईश्वर के हाथ से तुम्हें मिला है और तुमने गुस्से में ईर्षा में द्वेश में बदले में दंड में झूठ में नालियों में कचले में डाला है तुमने ईश्वर का दिया प्रसाद क्या ये पुण्य है अथवा पाप है बोलो सच बता भगवान के मंदिर का प्रसाद का तुम नाली में डाल सकते हो और साक्षात के हाथ का प्रसाद तुम कहां कहां डालते रहे हो प्रश्न करो अपने आप से पूछो तुमने जब गुस्सा किया तो पुण्य था या पाप था जब तुम चिंता आसक्ति और निशांतता में फंसे बैठे थे तुमने पीड़ाएं दी वो पुण्य था कि पाप था तुमने अपने को अपमानित माना अथवा दूसरों को अपमानित किया बोलो ये पुण्य था कि पाप था वो हर सांस जो तुमने चिंता में बताई क्या वो पुण्य थी या पाप थी? बड़ी सस्ते में अपने को निपटाते हो तुम ये भूल है तुम्हारी क्योंकि बहुत सस्ती योनियों में तुम्हें भटकना पड़ जाएगा ये मत भूलो इस बात को वे जो स्वयं को भटकाते हैं सस्ता बनाते हैं ईश्वर उन्हें फिर सस्ते में ही निपटाता भी है यह मत भूलना मेरा गुस्सा मेरा दुख मेरी चिंता क्या यह बताती नहीं कि मेरी ईश्वर में कोई शरणागति भक्ति नहीं है दूसरों को पीड़ा देकर के प्रसन्न होने की मनोवृत्ति क्या बताती नहीं कि मैं ईश्वर से कटा हुआ अधो पापी हूं बोलो और तुम उस पर शान करते रहे उसे उपलब्धि मानते रहे हो पता कि वो पुण्य था कि पाप था तुम्हारा क्रोध तुम्हारा बदला तुम्हारी हिंसा क्या था वो क्योंकि हर सांस हर क्षण जिस जो समय तुमने उसमें दिया था वो प्रभु का दिया हुए क्षण नारायण का प्रसाद थे तुमने पुण्य किया या पाप किया जो अपने को थो डालेंगे उनके लिए नवरात्र उन्हें निश्चित रूप से मोक्ष की परम गति को देंगे वो गमन से मुक्त हो जाएंगे और जो हठपूर्वक अभी भी धोना नहीं चाहेंगे ये सत्संग गंगा उनको भी नहीं धो पाएगी एक बार तो आए थे मेरे पास कहने लगे स्वामी जी मैं रोज आता हूँ मत्था टेक के आता हूं मंदिर में मैंने कहा कभी गंगा भी नहाने गए बोले हाँ बोले मैं वहां भी मत्था टेक के भागा बोले नहीं वहां तो नहाया था मैंने कहा पगले जब जल की धाराओं में नहाए बिना तन मन नहीं धुलते हैं शरीर को शीतलता नहीं मिलती तो मंदिर में खाली मत्था टेक के चलाया वहां तो वहां तो तीनों गंगाएं हैं सरस्वती यमुना और गंगा है और वहां बिना नहाए चलाया तुमके प्रयाग से खाली मत टेक कर दे सतसंग गंगा में डूब डूब कर जाता है। एक -एक खाली प्रणाम नहीं किया जाता है। और जो सत्संग करेंगे जो पिएंगे जो उसको अपने कल से लगाएंगे मन से लगाएंगे इसके विचारों को वो अवश्य भूल जाएंगे और जो खाली उंगने और माथा झुकाने आएंगे वो क्या पाएंगे हमें अपने को धोना है हमें अपने आप को पवित्र करना है हमें अपने आप को सत्यनिष्ठ बनाना है ये नवरात्र है वो जलता हुआ रावण क्या खाली त्रेता का है ना महाराज परीक्षित की कथा में है हम और नंगे सुखदेव उनको सात दिन की भागवत सुना रहे हैं क्योंकि सात दिनों में ही उनको मरना है हम भागवत में आ चुके हैं उस भागवत में जो सुखदेव ने सुनाई है महाराज परीक्षित को मैंने कहा ना भागवतों तो 110 प्रकार की हैं इस वक्त लेकिन जो मूल भागवत है सुखदेव नंगा है वस्त्र नहीं धारण करता है और यह सोलह वर्ष माता के गर्भ में रहता है तो माता इसकी भागवत है कोई स्त्री नहीं और था, मेरे पास है इसलिए पिता थी ठीक है तो यह सुखदेव क्या है आसक्तियों से रहित सत्य को सत्य देखने वाला आवरण से रहित मेरा जो नंगा विवेक है वही सुखदेव है और अगर मेरे पास वो विवेक नहीं है तो मेरे पास सुखदेव नहीं अगर मैं उसको फिर अपनी भक्ति को कपड़ों से वस्त्रों से विषयों से मल रहा हूं तो मैं सुखदेव को नहीं देख पाया मेरा विवेक सुखदेव नहीं बना है मेरे पास सिर्फ अंधता जीती है सत्य भी है तो कपड़ों से ढका हुआ है आर पार नहीं झूठ है वो का अर्ध सत्य असत्य से भी बुरा होता है अर्ध सत्य असत्य से भी बुरा होता है पीड़ादायक भयंकर होता है और हम अर्ध सत्य जीते हैं अर्ध सत्य उस नपुंसक व्यक्ति की तरह है जो ना लग्नारीत को प्राप्त हो सकता है और नहीं ही पुरुषत्व पा सकता है और ये ज्यादा पीड़ादायक होता है और ऐसा व्यक्ति कैसे कहूं ना घर का न घाट का तो नंदा शुभदेव है और परीक्षित हम सब होने हैं परीक्षा ही मनुष्य की घड़ी ही मनुष्य की योनि है हम सब परीक्षार्थी हैं, हम सबको परीक्षित होना है और सात दिनों में ही हम सबको समय खाएगा क्योंकि सात ही दिन होते हैं सोम मंगल बुध, बृहस्पति शुक्र शनि और रविवार आठवां दिन ही नहीं होता तो सात दिनों में से ही किसी दिन हमको भी जाना होगा हम अपनी कहानी सुन रहे हैं सब परीक्षित है हमें अपने को पढ़ना है अपने को जानना है यदि तुम सोचते हो कि घर गृहस्थी और जीवन यही सब कुछ था तो मैं पूछता हूं फिर मरे क्यों तुम्हारी उम्र तो बढ़ जानी चाहिए थी नहीं अगर ऐसा होता तो फिर तुम मरते क्यों तुम्हें मौत क्यों उठा ले जाती और कौन है तुम में जो कभी मरेगा नहीं तो जब ये जीवन एक सीमा तक है तो क्या ये सीमा को इम्तहान की घड़ी तुम्हें समझ भी नहीं आती इम्तहान में जैसे बालक आते हैं परीक्षा देने के लिए तो अध्यापक ही उन्हें प्रश्न पत्र देता है क्वेश्चन पेपर और उत्तर पुस्तिका आंसर बुक भी अध्यापक ही देता है घर से नहीं लाते लड़के परिस्थितियों का प्रश्न पत्र सरकम का उसी ने दिया और आंसर बुक ये शरीर की उत्तर पुस्तिका भी उसी की दी है सवालों के जवाब लेख घंटी बजेगी उत्तर दे पाए या नहीं ये काफी वो ले लेगा तो इसे छीन लेगा शरीर की उत्तर पुस्तिका तुझे यहां लौटा के ही जाना होगा फिर इम्तिहान की घड़ी शुरू होगी तू तो परीक्षित होगा न साथ मकान जाएगा न दुकान न बीबी न खेत खलियान न संपत्ति न वो झूठे दम न वो आचरण न वो मान सम्मान कुछ भी तो साथ साथना होगा तेरे सिर्फ पुण्य और पाप की गठड़िया यही परीक्षा फल हो जाएंगी और आज उन्हीं को नकार रहे हो तुम ये नवरात्र ये तीज ये त्योहार ये व्रत हमें जगाने के लिए आते हैं और अंधा न बन उमर तो जा रही है अरे जो अब न जागा तो कब जागेगा अब तो सावधान हो जा आगे रात अंधेरी है अभी तो धुआं मत फैला अभी तो रोशनियों को बर्बाद न कर उन अंधेरों में भी तुझे आत्मा की रोशनी की जरूरत होगी मत लुटा इसका ऊर्जा पूछते हो मुझसे फलानी देवी क्या थी उसकी कहानी क्या है अरे पगले प्रतीकों के माध्यम से मैं तुझे तेरी ही आत्मगंगा गंगा में नहलाना चाहता हूं वे नव हैं उन्हीं के गर्भ से सचराचर उत्पन्न होता है हाँ दुर्गा सप्शती जब पढ़ते हो एक बार एक हमारे समाजी भाई जो संभवतः में है कोई चालीस बरस पहले की बात है मुझसे कहने लगे ये आपकी जो नवरात्र और दुर्गा सप्तती तो बड़ी गड़बड़ किताब है हमने कहा क्यों भाई कहने देखिए आपकी पुस्तक में दुर्गा सप्तती में आरमीय मां कहती हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवताओं ने मेरा आवाहन किया तो मैं दव नव दुर्गा प्रकट हुई तो फिर इसमें झूठ क्या है बोले फिर आगे पढ़िए आगे कहती हैं मैंने इन सब का वर्ण किया पहले तो मां थी फिर पत्नी भी होगी मैंने इन सब का वर्ण किया विष्णु की लक्ष्मी कहलाई शिव की पार्वती बनी दुर्गा कहलाई ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी कहा अच्छा और भी कुछ कहना है बोले हां बोले उसके आगे कहते हैं मैंने इन सबको पैदा भी किया लो मम्मी भी होगी उन्होंने पैदा किया तो उनकी बेटी विवाह किया तो उनकी पत्नी हो गई और कहती हैं उनको पैदा भी किया बेटी भी हो गई मैंने कहा अच्छा फिर और भी कुछ कहना बोले हाँ और फिर आगे कहती हैं मैं आदि कुमारी हूं ए वर्जी तो हमने कहा फिर तेरा तुझे ये सब पढ़ के तेरा दिमाग की कपाट नहीं खुले बोले क्या मैंने कहा पगले प्रतीकों के माध्यम से सत्य पढ़ाने की धर्म की परिपाटी है सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा विष्णु महेश आ उ, मा, ओम, उम आस्तित्व तत्व धारक सृष्टि सृजारक सृष्टिकर्ता ब्रह्म उत्पत्ति, सृजन पालन पालक महाविष्णु मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश प्रलय और मोक्ष दाता महाशिव इन तीन शक्तियों ने मां ओम ने इन जब तीन महा आदि शक्तियों ने आवाहन किया तो एक आत्मा दुर्गा ब्रह्म ज्वाला ओम के रूप में मां भवानी प्रकट हुई तो ये स्त्री पुरुष क्या ढूंढ रहा है जगदम्बा प्रकट हुई अब आत्मा सर्वत्र व्याप्त है हा भौतिक जगत में रामलाल की पत्नी कमला श्यामलाल की बिमला भी बनी आत्मा ही तो बनी तो वरण भी हुआ बोलो अगर आत्मा ना होती तो क्या शादी हो सकती थी बताओ तो क्या मुर्दों की शादी कराते हैं लोग क्यों? तो सृष्टि लीला में इनका वरण भी किया और इस दंपत्य में जो संतानोत्पत्ति हुई सब में ओम रूपी आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश थे यानी ओम के तीनों अक्षर तो मैंने इनकी उत्पत्ति देखी तो तुम्हें इसमें समाजी भाई तेरे क्या समझ में नहीं आया और फिर आदि वो कह रही है कि मैं आदि कु हूं क्यों क्योंकि आत्मा सर्वत्र एक है दो है ही नहीं और आत्मा ही संपूर्ण से जलाचल की जन्नी है तो आदि कुंवारी हुई क्यों बोले बोले बोलो, बोलो, बोलो। हम आता है धर्म व्यक्ति पूजा की नहीं तो आत्म तत्व का पूजारी है संप्रदाय व्यक्ति पूजा इसलिए कराता जिन्होंने गुरु जी भी पूजा क्योंकि जितने पूजेंगे उतने चढ़ावे मोटे मिलेंगे जितने चेले उतने चंदे जितने चंदे उतने फंदे धंदे हाँ, खूब चल जाएंगे जबकि संत ऋषि और मनीषी जन एक गोविंद से हटके कोई भाव नहीं रखते नारायण जैसे रखोगे रह लेंगे आप सब में व्याप्त हो तो फिर मुझे भय कैसा और आपसे हटके इच्छा करूंगा तो प्रभु आप ही का तो अपमान हो जाएगा कि आपसे तृप्त नहीं हूं इसलिए चेलों से इच्छा कर रहा हूं तो ये पाप कैसे होगा आपके नाम वस्त्र को धारण करके आपका अपमान कर सकूंगा तो जैसे रखोगे रहेंगे आपके चरणों से हटके इच्छा कहीं नहीं जाएगी वो धर्म गया खो और संप्रदाय रह गए हमारे पास अंधता बांटने के लिए अंधता बेचने के लिए तुमसे चंदा लिया है तुम और थोड़ी सी अंधता ले जाओ बस यही व्यवसाय बन गया जबकि वे